ष्ठ अध अध्याय गुरु भाव तथा मथुरा नाथ हंत ते कथम प्राधान्यतुश्रेष्ठ न बड़े फूल के खिलने में देर लगा करती है यह पहले ही कहा जा चुका है कि रानी रासमणी तथा मथुरानाथ की दृष्टि के सम्मुख ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में धीरे धीरे गुरु भाव का बहुत कुछ विकास होने लगा था उच्चांग के भाव विकास के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे बड़े फूल के खिलने में देर लगा करती है सारवान वृक्ष देर से बढ़ते हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी अदृष्टपूर्व गुरु भाव के विकास होने में कोई कम समय नहीं लगा था तदर्थ उन्हें कम साधन नहीं करने पड़े थे बारह वर्ष तक निरंतर कठोर साधना की आवश्यकता हुई थी उसका यथासाध्य परिचय प्रदान करने का यह स्थान नहीं है यहाँ पर चित सूर्य की किरण मालाओं द्वारा सम्यक समुद्भाषित रूप कुसुम के साथ ही हमारा विशेष संबंध है उसके बारे में ही हमें विशेष रूप से कहना है किंतु पहले से अंत तक उस भाव विकास की चर्चा करते समय प्रसंगवश और भी कोई न कोई बात उपस्थित हो सकती है जिन भक्तों के साथ इस भाव विकास से पूर्व श्री राम कृष्ण देव का संबंध था उनका भी किसी अंश में कुछ न कुछ उल्लेख करना आवश्यक हो जाएगा मथुर बाबू के साथ श्री राम कृष्ण देव का संबंध एक अद्भुत घटना है मथुर बाबू धनी होते हुए भी उदार स्वभाव संपन्न विषयी होकर भी भक्त हठी होते हुए भी बुद्धिमान क्रोधी होने पर भी धैर्यशील एवं दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे मथुर बाबू अंग्रेजी विद्या में अभिज्ञ तथा तार्किक थे और यदि किसी के लिए यथार्थ रूप से कोई बात उन्हें समझा देना संभव होता तो उसे समझ कर भी न समझने की भावना उनमें नहीं थी ईश्वर विश्वासी तथा भक्त होने पर भी उनका यह स्वभाव नहीं था कि धर्म के संबंध में किसी की मनचाही बात को चाहे वे श्री राम कृष्णदेव हो अथवा गुरु हों या और कोई भी क्यों न हो आँख कान मूझ कर बिना विचारे मान लेते वे उदार तथा सरल प्रकृति के थे किंतु उसका तात्पर्य यह नहीं कि वे वैश्विक कार्य या अन्य किसी विषय में मूर्ख की तरह धोखा खा जाते इतना ही क्यों विषयी जमींदार लोग जिसकूट बुद्धि से तथा समय समय पर असद उपाय का अवलंबन कर सदा अपनी धन संपत्ति को बढ़ाते रहते हैं ऐसे भाव भी उनके अंदर कभी कभी देखे गए हैं इसमें संदेह नहीं कि पुत्रहीन रानी रासमणी के अन्यान् दामाद जीवित रहने पर भी जमींदारी आदि की देखभाल तथा सुव्यवस्था के लिए छोटे दामाद मथुर बाबू की उनके दाहिने हाथ थे एवं रानी तथा मथुरबाबू इन दोनों की बुद्धि का एकत्र समावेश होने के फलस्वरूप ही उस समय रानी रासमणी इतनी प्रतिष्ठित थी पाठक संभवतः यह कहेंगे कि इन अनावश्यक बातों का यह प्रयोजन ही क्या है श्री रामकृष्ण देव की चर्चा करते हुए मथुर बाबू का प्रसंग क्यों इसका कारण यह है कि कोशावृत्त दशा में से मुक्त हो जब भावरूप तितली बाहर निकल आई है थी उस समय उसके भावी सौंदर्य का कुछ आभास प्राप्त कर मथुर बाबू ही उसके प्रधान रक्षक तथा सहायक हुए थे रानी रासमणि ने एक महान शुद्ध पवित्र प्रेरणा से इस अद्भुत चरित्र के विकास तथा प्रसार के लिए एक उपयोगी स्थान का निर्माण करवाया और उनके दामाद मथुर बाबू ने उसी प्रकार की उन्नत प्रेरणा से उस देवचरित्र के विकास के समय अन्य जिन वस्तुओं की आवश्यकता हुई उनकी व्यवस्था की थी यह अवश्य है कि इतने दिनों के बाद हम अब इस बात का अनुभव कर रहे हैं किंतु हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन दोनों को कभी कभी इस विषय का कुछ कुछ आभास मिलने पर भी वे इस बात को उस समय या बाद में भी संपूर्ण रूप से हृदयंगम कर सके हों कि वे उन सब कार्यों को क्यों कर रहे हैं युग युग में आविर्भूत महापुरुषों के जीवन की आलोचना के द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है देखा जाता है कि कोई अज्ञात शक्ति अदृश्य रहकर कहीं से उनके समस्त विषयों की व्यवस्था करा दिया करती है सर्वदा सभी स्थितियों में पूर्ण रूप से उनकी रक्षा किया करती है अन्य व्यक्तियों की सामर्थ्य को नियंत्रित कर उनके अधीन बना देती है किंतु उन व्यक्तियों को यह पता नहीं चलता कि वे स्वयं स्वतंत्र रूप से उन देवचरित्रों के प्रति प्रेम या देश पूर्वक जो आचरण कर रहे हैं वे उनके अपने लिए ही है उन्हीं के कार्यों की सहायता तथा उनके गंतव्य मार्ग की विघ्न बाधाओं को हटाकर उनके अंदर शक्ति को उद्दीप्त करना ही उन आचरणों का लक्ष्य है दीर्घकाल बाद मनुष्य को जब यह विदित होता है तब वह अबाक रह जाता है कई कई द्वारा श्री रामचंद्र जी को वन में भेजे जाने की परिणीति को देखिए वसुदेव देवकी को कारागार में आवद्ध रखकर कंस के आजीवन प्रयास के अंतिम परिणाम को देखिए सिद्धार्थ को कहीं वैराग्य न हो जाए इस भय से राजा शुद्धोधन द्वारा विनोद वाटिका के निर्माण को देखिए क्रूर कपालिक बौद्धों का अभिचार की सहायता से आचार्य शंकर को विनष्ट करने के प्रयास को देखिए राजपुरुषों की सहायता से श्री चैतन्य देव के प्रेम धर्म प्रचार के विरुद्ध विद्वेश तथा प्रतिकूल आचरण के परिणाम को देखिए तथा मिथ्यापराध से महामहिम ईसा के प्राण नाश करने के फल को देखिए सर्वत्र ही उल्टा समझे राम दिखाई देगा निम्नलिखित कहानी से इस कहावत का उद्भव हुआ है एक वैरागी साधु बहुत दिन तक विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते रहे अपने साथी तसला लोटा आदि के बोझ को वे स्वयं ही ढोया करते थे एक दिन साधु ने सोचा यदि मुझे एक घोड़ा मिल जाए तो मैं इस बोझ के ढोने से छुटकारा पा जाऊं। यह विचार कर एक घोड़ा दिला दे राम कहकर चिल्लाते हुए एक घोड़ा भिक्षा में पाने के प्रयास में फिरने लगे उस समय वहां से होकर राजा की एक पलटन जा रही थी मार्ग में एक घोड़ी के बच्चा होने पर सवार ने सोचा अब क्या किया जाए पलटन तो अभी यहाँ से अन्यत्र कूच करने वाली है घोड़ी तो पैदल चल सकती है किंतु इस नवजात बच्चे को अपने साँस कैसे ले जाए उसने सोचा किसी ऐसे आदमी की व्यवस्था की जाए जो इस बच्चे को लाद कर ले चल सके इतने में ही घोड़ा दिला दे राम वाले ये साधु सामने आ गए इन्हें हृष्ट देखकर उन्हीं पर जबरदस्ती उस बच्चे को लाद दिया तब बेचारे ये साधु बोल उठे उल्टा समझे राम कहा मैंने तो यह मांगा था कि घोड़ा मेरा बोझ लाद कर चलेगा पर मुझे ही उसका बोझ धोना पड़ा किंतु महान पराक्रमी बुद्धिमान विपक्ष तथा स्नेह संपन्न स्वपक्ष के लोग कूटनीति या वैशिक बुद्धि की सहायता से सदैव ही और कुछ सोचकर किसी दूसरे ही उद्देश्य से कार्य करते रहे हैं तथा भविष्य में उसी प्रकार सोचते तथा करते रहेंगे फिर भी श्रीमदभागवत आदि ग्रंथों में जैसा लिपिबद्ध है कि शत्रुभाव के अवलंबन करने से उस ईश्वरीय शक्ति के उद्देश्य तथा तात्पर्य से संपूर्ण अनभिज्ञ रह जाना पड़ता है और श्रद्धा भक्ति के साथ इस ईश्वरीय शक्ति का अनुगामी बनने पर भक्त कभी कभी उस शक्ति के संबंध में कुछ कुछ हृदयंगम कर सकता है एवं उस ज्ञान की सहायता से क्रमशः वासना रहित होकर वह व्यक्ति मुक्ति तथा चिर शांति का अधिकारी बन जाता है मथुर बाबू के कार्यकलाप भी इसी भाव के अनुरूप हुए थे